तलिस्मा एक वक्त की दास्तान है एक शहजादा और एक शहजादी जिनका हाल ही में निकाह हुआ था एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो बहुत ही खुश थे शहजादी का नाम था रॉबर्ट اور شہزادی کا ایمیلیا روبرٹ اور ایمیلیا اپنی خوشیوں کو ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ان کی ایک سب سے عظیم خواہش یہ تھی کہ انہیں ایک تلسمہ ملے جس سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو مستقبل میں کسی بھی ناگوار پل اور ناخوشی سے بچا سکیں ایک دن بادشاہ کے صلاحکار نے انہیں ایک شخص کے باری میں بتایا جو جنگل میں رہتا تھا جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی دانشمندی کا قائل تھا اور وہ اسی हमें रुखसत होकर इस डानिशमंद इंसान से मिलना चाहिए। तो अगले दिन रॉबर्ट और एमिलिया निकल पड़े इस आलिम से मिलने के लिए। जब वो उस दरख्त के पास पहुंचे जहां वो डानिशमंद इंसान बैठा था, तो उन्होंने उसे अपने दिल की ख्वाहिश के बारे में बताया। उस आलिम ने उन्हें सुना और फिर कहा, जहां भी तुम्हें पूरा सूद और खुश मिया बीवी मिले, उनसे उनके उस कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मांगना, जिस कपड़े को वो अपने जिस्म के बहुत करी पहनते हों, जब तुम्हें ये मिले, तो उसे अपने साथ लेकर मेरे पास लाना, मैं उसे पिघले सोने के साथ मिलाऊँगा और उसे दो सोने की अंगूठियाँ बनाऊँगा, � सिर्फ यही एक अकेली तज़वीज़ है। रॉबर्ट और एमिलिया ने उस आलम का शुक्रिया दाखिया और फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। वो घोड़ों पर सवार गुजरते रहे जंगलों से, दरियाओं से और वो जल्दी ही एक शहर में आए जहाँ उन्होंने एक शख्स से पूछा जो वहाँ से गुजर रहा था। जी हां हमारे सिपा सलार और उनकी बेगम सबसे खुश मियां बीवी हैं हमें फौरन ही जाकर सिपा सलार से मिलना चाहिए जब वो सिपा सलार के किले में पहुँचे, सिपा सलार ने उनका इस्तकबाल किया रॉबर्ट और एमिलिया ने सिपा सलार और उनकी बेगम से पूछा कि क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी सचमुच इतनी पुरआसुद है जैसा ہر روز ہم یہ مراد مانگتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد ہو اور اس نے ہماری شادی شدہ زندگی کو پراسود کیا ہوتا ایمیلیا اور رابرٹ کی خوشی جلدی ہی ہوا ہو گئی کیونکہ یہ اس عالم کی شرطوں مطابق نہیں تھا اس طلسمہ کو بنانے کے لئے مایوس ہو کر انہوں نے سپ سلار اور ان کی بیگم کا شکریہ کیا اور اپنا سفر جاری رکھا پوراسود اور خوش شادی شدہ جوڑے کی تلاش میں جب وہ آگے سفر کرتے ہوئے ایک ایسے ملک میں آئے جہاں انہوں نے ایماندار شہری کی بابت سنا जो अपनी बीवी के साथ पूरी तरह पुर सुकून और पूर आसूत जिंदगी गुजार रहा था और पूछा कि वाकई वो लोग इतने खुश थे जैसा कि लोग कह रहे हैं। ओ हाँ, मैं और मेरी बीवी पूरी तरह से एक खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं पर अगर हमारा बेटा बीमार और लाइलाज ना होता तो हम और ज़्यादा खुश ज़र� हमें तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा हमारी तलाश जारी रहनी चाहिए उन्होंने ईमानदार आदमी और उसकी बीवी का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा वो पूरे मुल्क में चलते रहे हमेशा पुराने सुत जोड़ों के बारे में تحقیقات करते हुए जे उम्मीद है मेरी जान, बनरा ये लंबा सफर और सभी मुसीबतें जो हम झेल रहे हैं, वो सब जाया हो जाएंगी। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और अपनी फिक्रमन बीवी को तसल्ली दिलाने के लिए खुद मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर वो फिक्रमन था। एक दिन जब वो घोड़े पर सवार खेतों और चारागाहों से गुजर रहे थे उन्हें एक गड़ेरिया दिखा जो सड़क के करीब ही था जो बहुत चैन से अपनी बांसुरी बजा रहा था उसी वक्त एक खातून जो अपने बच्चे को आगोश में लिए थी और एक हाथ से एक और बच्चे को थामे थी उसकी तरफ चल कर गई जैसे दुनिया ने वो खाना आ, परोसा जो वो अपने साथ लाई थी। वो आदमी बैठा और उस खाने से एक निवाला लिया। ये सब रॉबर्ट और एमिलिया देख रहे थे। वो उनके करीब गए और उनसे बात की। तुम जरूर सचमुच पूरा सूद और खुश मियाँ बीवी होंगे। हाँ, वो तो हम हैं। तुम कितने खुश हो? कोई भी शाहजादा और शा� रॉबर्ट और एमिलिया ने एक दूसरे की जानिब देखा और वो मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने सोचा कि आखिरकार उन्हें उस तिलस्मा का दरवाजा मिल गया ये हमारी खुश किस्मती है कि हम आप से मिले जनाब मुझे भी हुजूर क्या आप हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे ये ज्यादा नहीं है पर खाने लायक खाना है रॉबर्ट और एमिलिया बैठ गए और उनके साथ उन्होंने खाना खाया। उन्होंने कुछ वक्त तक गुफ्तगू गु की पर जैसे ही खाना खत्म हो गया, रॉबर्ट ने सोचा कि वो जल्दी ही उस गड़ेरिये से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांग ले। खाना बहुत ही लजीज था। हम दोनों ही तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। पर मुझे त वो क्या है? उस सूती कपड़े का एक टुकड़ा हमें दे दो, जो आपके जिस्म के करीब हो, और हम आपको इसका अच्छा खासा इनाम देंगे। सूती कपड़ा? हाँ, हमने कई मुसीबतें झेली हैं एक सच्ची पुरासुद शादीशुदा जोड़ी की तलाश में, और तुम दोनों में हमें ये मिला है। अगर तुम अपने कपड़े से एक सूती कपड़े का टुकड़ा दोगी, तब हम उसे जंगल के उस आलिम के पास ले जाएंगे और उससे वो एक तिलस्मा तामीर करेगा जो इस बात को पक्का करेगा कि रॉबर्ट और मैं हमेशा हमेशाipur आसुद और खुश रहेंगे आपकी तरह गडेरीये और उसकी बीवी ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से पर हमारे पास ये नहीं है आप देखें हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है पर हम उसी से मुतमाइन रहते हैं जो हमारे पास है रॉबर्ट और एमिलिया का दिल डूब गया पर फिर भी उन्होंने जाने से पहले चरवाहे को कुछ सोने के सिक्के तोहफे में दिए तुम एक अच्छे आदमी हो अपना और अपने खानदान का ख्याल रखो गड़ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طلسما کی تلاش میں اپنے زندگی کے اچھے دن کھو رہے ہیں میں تم سے متحق ہوں میری جان چلو ہم واپس اپنی سلطلت میں چلیں مجھے کسی بھی تلسما کی خواہش نہیں اور اس طرح رابرٹ اور ایمیلیا نے گھر واپسی کا فیصلہ کیا جب وہ اس جنگل سے گزر رہے تھے جہاں وہ عالم رہتا تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں رکیں گے اور انہیں سنائیں گے اپنے سفر کے چرچے اور سوال کریں گے کہ اس نے ایسی فضول صلاح کیوں دی دیکھو کون ہے रॉबर्ट और एमिलिया मैं मान लूं कि तुम्हें जरूर कपड़े का वो टुकड़ा मिल गया होगा नहीं हमें नहीं मिला ये तो इब्तिदा से ही बहुत बेहुदा ख्याल था कि इसकी तलाश की जाए ओ ऐसा क्या हां तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया हमने कई शहरों और कस्बों का सफर किया बहुत से लोगों से मिले और हमने पाया कि कोई भी उस नामुमकिन से कपड़े के टुकड़े के काबिल नहीं है मैं یہ مکمل وقت کی بربادی رہی ہے انہیں سننے کے بعد وہ دانشمند انسان مسکر کیا تمہارا سفر سچ مچ برباد ہوا؟ کیا تم معلومات میں اور زیادہ امیر ہو کر واپس نہیں آئے؟ یہ سن کر روبرٹ اور ایمیلیا سن رہ گئے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچنے لگے کہ اس دانشمند انسان کے ایسا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ خود سے پوچھو کیا سفر سے تم نے سچ مچ کچھ نہیں سکھا؟ خیر ہاں मुझे लगता है कि मुतमाइन होना इस जहां में सबसे नायाब तोफा है और मैंने ये सीखा कि मुतमाइन होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं सिवाय इसकी कि हम मुतमाइन रहें दोनों रॉबर्ट और एमिलिया जान गए कि इस पूरे वक्त वो आलिम क्या करने की कोशिश कर रहा था ये एक सबक था रॉबर्ट ने एमिलिया का हा� अपने खुद के दिलों में तुमने सच्चा तिलस्मा पा लिया है इसकी ध्यान से रखवाली करना और बेआशुरदगी की बदरू को कभी भी अवधि जिंदगी तक खुद पर हावी ना होने देना समझ गए ना روبرٹ اور ایمیلیا نے دانشمند انسان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنی سلطنت میں واپس آ گئے ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے سے اور زیادہ محبت کی اور مل کر اس تلسمے کی رکھوالی کی جو انہیں اپنے دل میں ملا تھا اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہے پر رکیے یہ خاتمہ نہیں ہے सेबे सलार और उसकी बीवी को एक बच्ची हुई ईमानदार शख्स का बेटा शिफा पा गया और फिर कभी बीमार नहीं हुआ और जहां तक गडेरिए का सवाल है खैर वो कोई और नहीं था पर वो खुद दानिशमंद इंसान था उस भेष में ताकि रॉबर्ट और एमिलीया को सबक सिखा सके